आध्यात्मरामण उत्तरकांड प्रथम सर्ग तो तस्त्र सन्ज्ञे पौलस्या लोकसम पितृतुलल्यो वैश्रवण ब्रह्मणा चामोदि दत तत्पसाद तुष्टो ब्रह्म तस्म वरम शुभ मनोभ तस् घने सखंडित उससे पुलस्य नंदन ने एक त्रिलोकी में प्रतिष्ठित पुत्र उत्पन्न किया वह विस्रवा का पुत्र अपने पिता ही के समान था तथा ब्रह्मा जी ने भी उसकी प्रशंसा की थी उसके तब से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे मनोवांचित श्रेष्ठ वर देकर अखंडित धनीश्वरता दी तथोलब्धवर सोपी पितरम दृठ पुष्पकेण धनाध्यक्ष ब्रह्म दत्तेन भाष्व नमस्कृत्या भगवान ब्रह्मा दत्ता ब्रह्मा जी के वरदान से धनाध्यक्ष होकर वह उन्हीं के लिए उन्हीं के दिए हुए महातेजस्वी पुष्पक विमान पर चढ़कर अपने पिता से मिलने के लिए आया और उन्हें अपने तप का फल निवेदन कर प्रणाम करके बोला भगवान ब्रह्मा जी ने मुझे यह अत्युत्तम वर दिया है निवास मे स्थान दत्वान् परमेश्वर ब्रोहि नि कश्यते वेस्रवा पिता लंकाशुभा राक्षसा निवास निर्मता विश्वकर्मार ंतु उन परमेश्वर ने मुझे रहने के लिए कोई स्थान नहीं दिया अतः आप मुझे कोई ऐसा निश्चित स्थान बताइए जहाँ रहने से किसी की हिंसा न हो तब विश्रमा ने उससे कहा दानवों के विश्वकर्मा ने लंका नाम के एक सुंदर पुरी राक्षसों के रहने के लिए बनाई है त्यक्वा विष्णुभया दैत्या विवसुस्त रुरीप्रध्ये सागर त्र ग्य पिता किंतु दैत्यलोग विष्णु भगवान के भय से उसे छोड़कर रसातल को चले गए हैं उस पुरी का किसी शत्रु से आक्रांत होना अत्यंत कठिन है क्योंकि वह समुद्र के बीच में बसी हुई है तुम वहीं रहने के लिए जाओ उस पुरी पर इससे पहले और किसी का अधिकार नहीं हुआ तब धनपति कुबेर ने पिता की आज्ञा से जाकर उस पुरी में प्रवेश किया स सुचरम कालम सम्मतः कस्यते तेम काल सुमाली नाम राक्षसाला अपने पिता की सम्मति से उन्होंने बहुत समय तक निवास किया किसी समय सुमाली नामक एक मांसभोजी राक्षस साक्षात लक्ष्मी देवी के समान रूपवती अपनी कुआरी पुत्री को साथ लिए रसातल से आकर मर्तलोक में घूम रहा था अब्यम देव चलंत पुष्पकेण स हिताय चिंतयामा स राक्षसा महामनाचतन या तैकसीम नाम बसते विवाह कालस्ते यौवनम जाति वर्तते उसने भगवान कुबेर को पुष्पक विमान पर चढ़कर विचरते देखा तब महामती सुमाली राक्षसों के हित का उपाय सोचने लगा वह कह किसी नाम वाली अपनी कन्या से बोला बेटी तेरे विवाह का समय और यौवन काल बीता जा रहा है प्रत्याख्याचतेम्भ वरैगसे शुभे सां वरभद्रे ते मुनि ब्रह्मा कुलोद्भव स्वयम ततः पुत्रा भविष्य महाबला यद्य सर्वोभाज्या सामशुभे किंतु हे सुंदरी तू छोड़ देगी इस भय से तुझे कोई वर वर नहीं करता अतः तेरा कल्याण हो तू स्वयं ही जाकर ब्रह्मा जी के वंश में उत्पन्न हुए मुनवर विसुवा को वरण कर ये शुभे उनसे तेरे इसकुबेर के समान सर्वशोभासपन्न महाबलवान पुत्र उत्पन्न होगा तथे तेरम गुनेरग्रे व्यवस्थिता लिखती भुवमग्रे भुव पादे नादो मुखी स्थित ताम प्रक्ष मनि काम कन्यासी वरवर्णी सांजलिर् ब्रह्मण ध्याल न गया तुम अर्सी तब वह बहुत अच्छा कह मुनिश्वर के आश्रम पर जाकर खड़ी हो गई और नीचे को मुख किए चरण से पृथ्वी में कुदेरने लगी मुनिश्वर ने उससे पूछा हे hey, सुन्दर वर्ण वाली तुम कौन और किसकी कन्या है तथा किस लिए यहाँ आई है कै किसी ने हाथ जोड़कर कहा ब्रह्मन आप ध्यान द्वारा सभी कुछ जान सकते हैं ततो ध्यात्वा तथो ध्यां ज्ञावा तम प्रत्यषत ज्ञात तवाभिल मद्दुत्रन भी दारुणायां तो वेलायागताशीसुमध्यतस्ते दारुणो पुत्रो राक्षसो संभविष्य तब मुनिवर ने ध्यान द्वारा सब बात जानकर उससे कहा मैं तेरी अभिलाषा जान गया तुम उससे पुत्रों की इच्छा करती है किंतु हे सुंदरी तो इस दारुण समय में आई है इसलिए तेरे पुत्र भी दो महाभयंकर राक्षस होंगे साधौ सुतौ पश्यमो यस्ते भविष्यति महापति महाभागवतः श्रीवान्म भक्की तत्पर युक्ता सा तथा काले शसकंधर रावण विशति भुज दस शिशुदारण्रक्षोरा जातम चचाल च वसुंधरा उसने कहा हे मुनिषेष क्या आपके द्वारा भी ऐसे पुत्र होने चाहिए तब मुनिश्वर ने उससे कहा उनके पश्चात तेरे जो पुत्र होगा वह महाबुद्धिमान परम भगवत भक्त से संपन्न और एकमात्र राम भक्ति में ही तत्पर होगा मुनीश्वर के ऐसा कहने पर उसने यथा समय दस सिर और बीस भुजाओं वाले अति भयंकर रावण को जन्म दिया उस राक्षस के जन्म लेते ही पृथ्वी काँपने लगी बभुवर नाश हेतु निमित्तान्न खिलान्य पे कुंभकर्ण ता तो महापर्वत सन्निभ और संसार के नाश के समस्त कारण उपस्थित हो गए उसके पश्चात महापर्वत के समान बड़े डिलडोल वाला कुंभकर्ण उत्पन्न हुआ तत सुपरखा नाम जाता रावण सहो सोदरी तथिभीषण तो जत् सौम्य दर्शन स्वाध्यायी नेताहो न्यकर्म पाण कुंभकर्णस्थुष्टात्मासंतुष्टचेत भक्ष्यशृंखाश्च विचाराचारुण कह। फिर रावण की बहिन का जन्म हुआ और उसके पीछे अति अतिशांत चित्त सौम्य मूर्ति विभीषण उत्पन्न हुआ जो अत्यंत स्वाध्यायशील मिताहारी और नित्य कर्म परम्परायण था अत्यंत दारुण दुष्टात्मा कुंभकर्ण संतुष्ट चित्त ब्राह्मण और ऋषियों के समूहों को भक्षण करता हुआ पृथ्वी पर घूमने लगा तथा संपूर्ण लोगों को भयभीत करने वाला महाबली रामण भी प्राणियों का नाश करने वाले रोग के समान त्रिलोकी को नष्ट करने के लिए बढ़ने लगा राम कलारस्थम अभी तो जानासी विज्ञानदेही स्थितो सर्वृद्धि तो परमो नित्योदितो निर्मलः निर्मल मनुजाकृति लीलामुजाकृति स्वहिम मायागुण्यसे लीलाथ प्रतिचोदी तो वक्षा भवम् हे राम आप सबके अंतकरण में विराजमान हैं और साक्षी रूप से अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा सबके हृदय स्थित विचारों को भली भांति जानते हैं आप परम परमश्रेष्ठ नित्य प्रबुद्ध और निर्मल हैं हे अपनी महिमा में स्थित रहने वाले परमेश्वर आपने संसार से ही यह मनुष्य रूप धारण संसार लीला से ही यह मनुष्य रूप धारण किया है किंतु आप माया के गुणों से लिप्त नहीं होते आपने लीला बस मुझसे पूछा है इसलिए मैं यह राक्षसों का जन्म वृत्तांत सुना रहा हूँ जाना केवल अनशक्ति चिन्मात्र विधितात्म तत्व ताम राम निजरूपमु प्रवृत्तों मूढ़ोप्य हम भवदनुग्रह तश्चरा भी हे राम मैं आपको एकमात्र अनंत अचिंत्य शक्ति चिन्मात्र अक्षर अजन्मा और आत्मबोध स्वरूप जानता हूँ तथा तो माया के द्वारा अपने स्वरूप को गुप्त रखने वाले आप में भजन द्वारा पारायण हो मैं मूढ़ भी आपकी कृपा से स्वच्छंद विचरता रहता हूँ एवं वदंतम इन वंश पवित्रकीर्ति कुंभोद्भव रघुपति प्रसन्न भाषे मायाशिता शकल में तत्कर्तनम जगती पापहर निबोध अगस्त्यजी के इस प्रकार कहने पर सूर्यवंश के सूयस्वरूप श्री रघुनाथ जी ने अगस्त्य जी से हँसकर कहा यह संपूर्ण संसार मायामय है क्योंकि वास्तव में यह मुझसे पृथक नहीं है हे मुने तुम मेरे गुण कीर्तन को ही इस संसार में संपूर्ण पापों का नाश करने वाला जानो ये श्रीमदाध्यात्मरा भाहे संवादे उत्तरकांडे प्रथम सर्गः